सात खस्तास्त के द्वितीय धाया चतुर्थो नुवाका ह एक विन्शम सुक्तम भावार्थ हे अपूर्व शक्तिशाली इंद्र संरक्षण की कामना करने वाले हम तुम्हें युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं भावार्थ वह वीर एवं तरुण इंद्र हमारे निकट आए हम सभी मित्रगण संरक्षण करने वाले तुझे इंद्र का ही वरण करते हैं, भावार्थ। हे पशुओं के स्वामिन इंद्र, तुम्हारे लिए ये सोमरस निचोड़कर रखे हुए हैं, अतः तुम इनका पान करो, भावार्थ। भाइयों से रहित हम, हे इंद्र, तुम्हें ही भाई के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः तुम्हारे जो तेज हैं, उन स तब वे रस पीने योग्य स्वादिष्ट होते हैं। उन सोम रसों को तैयार करने के साथ साथ इस तोत्र भी बोले जाते हैं। भावार्थ हे इंद्र, हम कब से तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं? तुम सोच-विचार क्या करते हो? तुम शीघ्र आकर हमारी कामनाएं पूरी करो। भावार्थ हे इंद्र तेरे संरक्षण में हम सदैव नए ही रहते हैं अतः सर्वत्र व्याप्त होकर तुमको हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते भगवान को पूर्ण रीत से जानना सर्वथा असम्भव है भावार्थ हे शूरवीर इंद्र हम तुमसे मैत्री तथा भोग्य पदार्थों को मांगते हैं हे निवासक एवं सिरस्त्राण धारण करने वाले � हमें सम्यक रीति से रख हमें ऐसा अन्न मिले ऐसा कर भावार्थ जो इंद्र हमें धन देता है उस इंद्र की हम स्तुति करते हैं ताकि वह हमारी रक्षा करे भावार्थ सत पुरुषों के पालन करने वाले इंद्र की सदैव प्रसन्न चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए तब वह प्रसन्न होकर हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगा दूसरों की प्रशंसा सद सुरक्षित होकर हम युद्धों में शत्रुओं को पराजित करें, भावार्थ संग्राम में शत्रुता करने वाले शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें, दुष्ट बुद्धिवालों पर शासन करें, वीरों के साथ रहकर शत्रु को मारें, यश बढ़ाएं, अतः हे इंद्र हमारी बुद्धियों की सुरक्षा करो, भावार्थ हे इंद्र तुम जन्म से ही शत्रुरहित तुम सदैव बंधु रहित, शत्रु रहित हो, तुम बंधुबन संग्राम से चाहते हो, भावार्थ यज्ञन करने वाले धनवान को तुम मित्र नहीं बनाते हो, क्योंकि वे शराब में मस्त होकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते हैं। इंद्र अहंकारियों का सहायक कदापि नहीं होता, भावार्थ हे इंद्र, तुम्हारी मैत्री में रहकर हम घर में भावार्थ हे इंद्र तेरा जो आयुष्य है उस आयुष्य से हम कदाचित दूर न हों अतः तू हमें सदैव बल से युक्त धन दे हम उस धन की रक्षा करने में समर्थ हों तथा उसे कोई शत्र छीन ना सके भावार्थ दान देने वाले दाता को सब देव तो आयुष्य प्रदान करते ही हैं परन्तु मनुष्य भी उसकी धन द्वारा सहायता करते भावार्थ जो राजा अत्मा अईश्वर्य शाली ज्यान से युक्त होकर भी अच्छी प्रकार दान नहीं देते, वे बड़े होते हुए भी छोटे ही हैं। परन्तु जो मेघ की भांति दान की वर्षा करते हैं, वे ही सच्चे राजा तथा सबके द्वारा वरणीय होते हैं। द्वावन्सम सुक्तम भावार्थ अष्टदेव ऊषा के प्रकाशक हैं। इन्हीं के कारण सब और प्रकाश होता है। इसलिए ये बुलाने योग्य हैं। भावार्थ अष्टविनों ने भुज्ज की रक्षा की। अतः हे ऋषि, तू इन दे� भावार्थ दोनों देव तेजस्वी एवं सर्वत्र संचार करने वाले हैं तथा वेदानि पुरुषों के घर ही जाने वाले हैं अतः हम भी दानि होकर उन्हें अपने घर बुलाएँ भावार्थ हे देवों तुम्हारा रथ सब ओर जाने वाला है ये सब जगह जाकर कल्याण का विस्तार करते हैं अतः उनकी उत्तम बुद्धि हमें भी प्राप्� भावार्थ चारों तरफ दिनता से बढ़ा हुआ अश्वदेवों का रथ सर्वत्र बिना किसी रुकावट के जाता है। इनके रथ के कारण द्यू एवं पृथ्वी दोनों लोक सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के रथ भी सब ओर जाने वाले हों तथा जहाँ वे जाएँ वहाँ वे सुशोभित हों। भावार्थ ये दोनों कल्याण का पालन करने � खेती का कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जिसे देव भी करते हैं। भावार्थ अष्टवेदों सृष्ट मार्ग से चलकर वीरता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं मानव वीरता प्राप्त करें परंतु अधर्म मार्ग से नहीं बल्कि सत्य मार्ग पर चलकर ही वीर बनें भावार्थ ये दोनों देव धन की वृष्ट करने वाले हैं परंतु ये धन की वृष्ट उसी पर करते हैं जिसके घर सोम पीते हैं तथा � भावार्थ इनका रथ स्वर्ण के भंडार से सम्रद्ध है। और पोषण करने वाले अन्न से भी युक्त है भावार्थ अष्टदेवों ने पवित्र मार्ग से चलने वाले की लोगों का भरण पोषण करने वाले की और ऐसे छत्री वीर की जिसकी गति कहीं रुकती नहीं रक्षा की थी सब एक दूसरे का भरण पोषण करें खुद भी पवित्र मार्ग से चलें भावार्थ यदि बुद्धिमान मनुष्य हृदय से अष्टदेव भावार्थ हे बलवान देवों हमारी विनती सुनकर तुम सभी शक्तियों से सुसज्जित होकर आओ जिस प्रकार पुआ जल से पूर्ण होता है उसी प्रकार तुम अन्न से पूर्ण होकर हमारे पास आओ भावार्थ प्रतिदिन मैं अष्ट देवों का नमन करता हूँ, विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ, भावार्थ शुभ का पालन करो, शूरों के मार्ग से गमन करो, बल को धन मानो, शत्र को अपना पता न दो, अपना स्थान सुरक्षित रखो, भावार्थ जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार अष्ट देव हमारा प भावार्थ ये दोनों देव मन की भांति वेग वाले बलशाली लोगों को सुख के साधन देने वाले तथा शत्रु के अभिमान को चूर चूर करने वाले हैं वे हमारे पास रक्षण शक्ति से युक्त होकर आएं भावार्थ हे सोमपान करने वाले देवों तुम शत्रु विनाशक हो अतः तुम सोने आदि के धन से युक्त होकर हमारे पास आओ भावार्थ धन ऐसा हो जिसे शत्रु आक्रमण कर चीन न सकें जो सरलता से दूसरों को दिया जा सके अच्छी वीरता से युक्त हो तथा उत्तम गुणों से युक्त हो त्रयो विन्शम सुत्तम भावार्थ यह अग्नि स कि ज्वाला को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा यह अग्नि उन्हीं लोगों को धन प्रदान करता है, जो संसार में स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत どうしても、この時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時 भावार्थ जो समाज में अतुल्मा अपने दल के सदस्यों के साथ मिल जुलकर रहता है तथा समाज के शत्रुओं को पीड़ित करता है उसका तेज उसके अन्य साथियों की अपेक्षा बढ़ जाता है और वह उस समाज का अग्नि अग्नि बन जाता है भावार्थ तेजस्वी तथा स्वेच्छतम होने के लिए अग्नि की उपासना एकमात्र उपाय है जो इस अग्नि की मन से बुद्धिपूर्वक उपासना करता है, उस पर इस अग्नि देव की कृपा बरसती है तथा वह उस कृपा से तेज, महानता, कीर्ति एवं सोभा से युक्त होकर हर प्रकार से नत होता है। भावार्थ यह अग्नि प्राचीन काल से देवों का दूत बना हुआ है। यह अग्नि देवों का मुखरूप है, तथा इसमें डाली गई हवि देवों तक पहुंचती है। जिस प्रकार कोई दूत प्रजा का संदेश राजा तक तथा राजा का संदेश प्रजा तक पहुंचाता है, उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्यों की हवि देवों तक तथा देवों की कृपा मनुष्यों तक पहुंचाता है। इसलिए यह पूज्य है, भावार्थ इस अग्� का करता है जो उपासक इसकी विशेष सेवा करता है वह इस अग्नि की कृपा से हर प्रकार से उन्नत तथा समृद्ध होता है भावार्थ सत्य को प्राप्त करने की कामना वाले जो मनुष्य सत्य की राह पर चलते हैं वे यज्ञ को सिद्ध करके उत्तम पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तथा अग्नि की भांति पूजित होते हैं